तो लोग होगा और उससे अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे एक तो ये हुए और कहो कि फिर फिर को तो कर्म नहीं करना चाहिए किसी को उपासना तो करनी चाहिए या ज्ञान के लिए ही प्रयास करना चाहिए तो कहा ऐसी बात भी नहीं ततो भूय ते समया गुम्रता एतु यऊ मानी एतु जो विद्याया गुम्रता विद्याया मृत जो उपासना में लगे हैं कर्म छोड़ दिया कर्म छोड़ दिया उपासना में लग गए भक्ति में लग गए तो उनको और अहंकार हो जाता है पहले पढ़ने की अपेक्षा उनका अहंकार और क्या होता है वो तो बढ़ जाता है और दूसरे क्या होता है शास्त्रीय कर्म उन्होंने छोड़ दिया और भोजन खाजन इत्यादि तो छूटता नहीं किसी का तो शास्त्रीय कर्म छोड़ दिया तो शास्त्रीय कर्म छोड़ देने के कारण जो पशु कर्म है माने स्वाभाविक नैसर्गिक कर्म है उन कर्मों में उनकी प्रवृत्ति हो जाएगी तो उनमें प्रवृत्ति हो जाएगी तो और अंधकार चले जाएंगे क्योंकि तो शास्त्रीय कर्म क्या करता है कि पशु कर्म से हमको ऊपर उठाता है अब भोजन करना है अब भोजन करना है जब शास्त्रीय दृष्टि से विचारते हैं, हैं तो पशु के समान आप भोजन नहीं करेंगे आप पवित्र जगह बनाएंगे पवित्र भोजन बनाएंगे पवित्र जगह पर उसको रखेंगे हैं? और मंत्र से उसको पवित्र करेंगे और पवित्र करके फिर जो है उसको ग्रहण करेंगे तो भोजन आपका शास्त्री विधि से होगा और शास्त्री कर्म आपने छोड़ दिया उपासना तो करते हैं तो आप में जो आपके जीवन में जो कर्म है पशु कर्म वही आपको प्रभावी हो जाएंगे तब तो आप पशु के समय चाहे होटल में खा रहे हैं कहीं खा रहे हैं उसके तरफ आपका कोई जवाब जाओगे अब संध्योपासन अब, अब शास्त्रीय कर्म छोड़ दिया आपने इसमें तो प्रातः काल उठ करके संध्योपासन करना था सूर्य भगवान को अर्घ देना था और जो है अन्य जो शास्त्र की विधियां हैं उसके अनुसार कर्म करना था और कर्म तो आपने छोड़ दिया कर्म को उपेक्षा कर दिया है तो जब भले ही करते हैं आप कर्म की उपेक्षा करके तो वो पशु कर्म आपको जो है वह जीवन में हावी होने लगेगा और अहंकार इधर बढ़ जाएगा कर्मी को तो, तो छोटा मानेगा माने तभी तो कर्म छोड़ेगा अब कर्मी के प्रति तो उसकी जो है वह अश्रद्धा होगी तब कर्मी की निंदा करेगा कर्मी से अपने को श्रेष्ठ मानेगा वो जाएगा कि कर्मी हमको प्रणाम करे हमको सम्मान दे तो ये अहंकार उसका पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा पहले से ज्यादा ज्यादा बढ़ जाने के कारण और आ, और जितना जी, अहंकार बढ़ेगा उतना अंधकार बढ़ेगा तो उससे भी ज्यादा अहंकार में वो चला जाता है कि जो शास्त्रीय कर्मों की उपेक्षा कर देता है और केवल ज्योता में लगा रहता है तो उसका अंधकार और बढ़ जाएगा इसका थोड़ा भाष्य हम लोग कर लें, तब आगे चले पुनर एवं अवगम्य न तो सर्वेश एक चीज कहते हैं कि जो पहले भाष्यकार भगवान ने कहा था ना कि देखो दो ज्ञान एक ज्ञान निष्ठा है एक कर्म निष्ठा सभी के लिए ज्ञान निष्ठा भी नहीं है और सभी के लिए कर्म निष्ठा भी नहीं है उस तो विषय में प्रश्न उठाते हैं कि कथम पुनर एवं कैसे जो है वो आप जानते हैं कि न तो सर्वेशा सभी के लिए नहीं है कर्म तो इसका उत्तर दिया उचते अकामिन साध्य साधन भेदोपमर्देन यस्म सर्वाणी भूतानी आत्म वूत विजानत पत्र को मोहकश ये कम अनुप्यत त्मकत्व विज्ञानम तमणा ज्ञान वी सती कहते देखो साध्य साधन कर्म में क्या है एक साध्य है एक साधन है यज्ञ जो है साधन है और फल जो है साध्य है तो साध्य साधन भेदों को मर देने अब जब सब आत्म ही है इसका आप अभ्यास करते हैं तो साध्य साधन भेद का उपमर्दन हो जाता है साध्य साधन भेद का उपमर्दन हो गया तो इसमें सर्वाणी भूतानी आत्म वो है विजानत श्रुति <coughs> ने बता दिया कि जिस स्वरूप में या जिस काल में सब आत्मा रूप ही, ही हो गया तत्र को मोहत्व अनुप्यत एक तत्व के दर्शन करने वाले कोशोक मोह रूपी संसार कैसे रह सकेगा विज्ञान ये जो आत्मा एक आत्म तत्व का जो विज्ञान है एक आत्म तत्व से अतिरिक्त दर्शन दर्शन न होना ऐसा जो ये विज्ञान है न के कर्मणा ज्ञानांतरण वहामूरस समुच्च की सती उसका उसका न तो किसी कर्म से समुच्चे किया जा सकता है और न ज्ञान से न ज्ञान से मैने न उपासना से समुचित किया जा सकता है क्योंकि उपासना में भी भेद की जरूरत है ध्यान <स्थित्थ> है ना उपासना में भी भेद की जरूरत है मैं उपासक हूँ यह उपास्य है इस प्रकार का हमारी उपासना क्रम है और ज्ञान में, ज्या में क्या क्या होगा ज्ञान निष्ठा में क्या अभ्यास होगा इसकी मुश्य अतिरिक्त तो कोई उपासक है ही नहीं है मुश्य अतिरिक्त तो कोई जगत है ही नहीं है एक मेवा द्वितीय तत्व तो तो का अभ्यास है अब इस अभ्यास का उसके साथ इस ज्ञान का उस कर्म के साथ जो है या उस उपासना के साथ समुच्चय कैसे किया कि जा सकता अन्य ज्ञानों का समुच्चय होता है किन ज्ञानों का देवता विषय ज्ञान जिसकी हम उपासना कर रहे हैं वह देवता हमारा कैसा है किस गुण से संपन्न है उसका स्वरूप क्या है उसका स्वभाव क्या है उसका शील क्या है उसकी उपासना की पद्धति क्या है इस ज्ञान का तो समुच्चय हो जाएगा आपकी उपासना के साथ और कर्म ज्ञान का समुचय जो है वह कर्म के साथ भी हो जाएगा परंतु ये जो ज्ञान है एक मेवा द्वितीय तत्व का जो ज्ञान है इसका समुच्चय किस प्रकार कर्म के साथ और किस प्रकार उपासना के साथ हो इसलिए उसका समुच्चय नहीं हो सकता एक साथ दोनों का अभ्यास जो है वो हो नहीं सकता क्रम में तो हो जाएगा कि आप पहले जो है वह कर्म किया आपका अंत कर्ण शुद्ध हुआ आपने जो है उपासना किया इससे आपकी वृत्ति एकाग्र हुई और फिर ज्ञान ज्ञानाभ्यास करने में सही पर ये ज्ञानाभ्यास और या उपासनाभ्यास एक साथ तो नहीं होगा ना योग्यता प्राप्ति के लिए क्रम समुच्चय तो अपेक्षित है पर समुच्चय दोनों का बन नहीं सकता है दोनों अभ्यास एक साथ नहीं होते हैं इसी को कहा कि पत्र को मस्तो का एक अनुपषे इति यदि आत्मिक्व विज्ञानम ये एक आत्म का विज्ञान है तो न के कर्मणा ज्ञानांतर वा समुच्च की क्षति वह जो है यदि कोई विद्वान है तो समुच्चय की इच्छा नहीं कर सकता है हाँ जो विद्वान नहीं है अज्ञानी है वो तो कुछ भी कर सकता है उसको क्या कर सकते हैं समुच्ची अविद्वादी अभिद्वा, निंदा क्रिय थी यहाँ पर निंदा जो की जा रही है वह समुच्चय के लिए की जा रही है निंदा के लिए निंदा नहीं की जा रही है यह उपासना और कर्म के समुच्चय के लिए निंदा की जाती है तत्व यश समुच्चे संभव न्याय का शास्त्र तो हुआ इसलिए जिसका जिसके साथ समुच्चय हो सकता है न्याय से युक्ति से और शास्त्र से युक्ति और शास्त्र से जो जिसके साथ जुट सकता है उसी के साथ उसको जोड़ा जा सकता है जो नहीं जुट सकता है उसको कैसे जोड़ेंगे <स्थाथ> शरीर के अवयोग में भी जो अवै जहाँ से जुट सकता है उसी को आप जोड़ सकते हैं जहाँ से नहीं जुट सकता है उसको नहीं जोड़ सकते। <coughs> तो ये विचार यहाँ पर करना है न्याय नहीं यहाँ पर सहा समुच्चय किसका समुच्चय यहाँ पर श्रुति कह रही है समुच्चय श्रुति निंदा कर रही है काहे के लिए समुच्चय समुच्चय माने एक साथ अनुष्ठान समुच्चय माने दोनों को मिलाकर के अनुष्ठान इसका नाम है समुच्चय अब विचार ये करना है न्याय से और शास्त्र से कि किसका समुच्चय हो सकता है किसके साथ और किसका समुच्चय नहीं हो सकता है उपासना का समुच्चय कर्म के साथ हो सकता है कर्म का समुच्चय उपासना के साथ हो सकता और जो एक में द्वितीय तत्व तो का अभ्यासात्मक जो ज्ञान निष्ठा है इस ज्ञान निष्ठा का समुच्चय न तो कर्म के साथ हो सकता है न इस प्रकार की उपासना के साथ हो नहीं सकता है ये युक्ति के द्वारा और शास्त्र के द्वारा इसका निर्धारण करना चाहिए यहाँ तो उपासना कह दिया ना यहाँ तो समुच्चय कह दिया विद्या और अविद्या का समुच्चय अविद्या का अर्थ कर्म है विद्या से ब्रह्म विद्या लेना कि उपासना ले, लेना ये है ना विद्या का अर्थ दोनों हो जाता है विद्या से उपासना लेना कि विद्या से ब्रह्म विद्या लेना अब यदि विद्या का अर्थ ब्रह्म विद्या लेंगे तो क्या अर्थ होगा कि कर्म और ब्रह्म विद्या का समुच्चय इसको जरा ठीक समझ के रखिए यहाँ दो शब्द है अविद्या और विद्या और पहले अविद्या की भी निंदा किया और विद्या की भी निंदा किया दोनों की निंदा कर दिया काहे के लिए निंदा कर दिया कि दोनों का एक साथ अनुष्ठान करने का विशिष्ट फल बताया तो दोनों का एक साथ अनुष्ठान करना यही है दोनों का समुचय समस्या है विद्या और अविद्या का अब विद्या का अर्थ उपासना लेना कि विद्या का अर्थ ब्राह्म लेना ये प्रश्न आएगा ना तब तो वहां आपको न्याय पूर्वक और शास्त्र पूर्वक विचार करना पड़ेगा कि उपासना लेने से अर्थ ठीक बनेगा कि ज्ञान लेने से अर्थ ठीक बनेगा तो उपासना लेने से उस कर्म के साथ समुच्छे में कोई विरोध नहीं पड़ेगा और विद्याकार से यदि ज्ञान निष्ठा ले लेंगे तो ज्ञान निष्ठा सबका उपमर्दन कर रही है और कर्म जो है सबको सिद्ध कर रही है तो दोनों का साथ साथ अभ्यास का विरोध है इसलिए भाष्यकार भगवान कहते हैं कि विद्या का अर्थ यहाँ पर क्या लेना तो जो युक्त न्याय हो और जैसा शास्त्र का प्रतिपादन हो उसी के अनुसार उसको लेना चाहिए उसी को कहा कि तत्र यशन समुच्चे असंभव न्यायत शास्त्र तो हुआ तद यह उच्च थे उसी को यहाँ पर कहते हैं थोड़ा सा हम लोग जो है आनंद डिग्री ले ले तब <coughs> आगे बढ़ने में ठीक रहेगा आनंद डिग्री ले लिए थे क्या यहां पर ये तू ज्ञान निष्ठा इत्यादि के बाद लेना है कितना ले लिया था अत्याश्रमीभ्य का अर्थ उत्तम उत्तम आश्रम क्यों हो गया था आयनगिरी हो गई थी अब थोड़ा भाष्य और देख लें कि तेन समुच्चय न्यायतः न्यायता शास्त्र तो वा तोचती यद वित्तम देवता विषय ज्ञान कर्म संबंधित तीन न परमात्म ज्ञानम यहाँ पर विद्या से क्या लेना की जो दैव वित्त है जो बताया था इसमें ना वित्त मेषात तो वित्त दो प्रकार का है एक जो है वह गौ इत्यादि वित्त जो है और एक दैव वित्त है देवता संबंधी ज्ञान तो जो एक वित्त है वह कर्म में सहयोगी हो जाता है जैसे गौ इत्यादि हैं देश के दूध इत्यादि से आप जो है वह चरु बना करके और जो है वह हवन करते हैं तो ये वित्त जो है वह यज्ञाधि कर्म में सहयोगी है और देवता विषय जो ज्ञान है वह किसमें है उपासना के लिए है तो दो वित्त कहा था तो उसमें दैव वित्त जो है देवता विषय जो ज्ञान है देवता विषय ज्ञानम कर्म संबीन उपन्या कर्म के संबंध से उसका उपन्यास किया था क्या कर्म संबंध कि उपन्यास किया था पहले कहा था जाया में सर्म कुरीय तो वित्त दो प्रकार का है वो दोनों वित्तों का संग्रह हो गया तो कर्म संबंधी कर्म और उपासना दोनों का संग्रह वहां पर हो जाता है दोनों प्रकार के वित्तों से न परमात्म ज्ञानम वहां पर, पर वह वित्त से परमात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त होता वह वित्त जो है कर्म उपासना के लिए है पर मोक्ष के लिए जिस ज्ञान की अपेक्षा है उसके लिए नहीं है इसी को तो जो है मैत्री ने कहा कि जो है वो वित्त के द्वारा जो आप वित्त दे रहे हैं उस वित्त के द्वारा हमको वो प्राप्त हो जाएगा आत्मा वो तो कहे कि ना वित्त देना वित्त के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता तो कर्म संबंधी है वित्त इसी को कहा देवता विषय ज्ञानम कर्म संबंधित उपन्यास्तम न परमात्म ज्ञानम और उसका फल भी वहां कहा देवलोक इति पृथक फल श्रवण कर्म का फल क्या था कर्मणा पितृलोक ये कर्म का फल और देवता उपासना का फल क्या है विद्या देवलोक ये फल है मोक्ष रूपी फल तो नहीं कहा शास्त्र में ये शास्त्र का विचार कर रहे हैं कि वहां कर्म का फल क्या कहा शास्त्र में केवल कर्म का फल यही कहा कि कर्मणा पितृलोक और जो है वह देवता उपासना का क्या फल हो गया विद्या देवलोक ये जो विद्या रूपी उपासना का फल देवलोक है तो ई जो देवता विषय ये विद्या देवलोक इस पृथक फल श्रवणार्थ तो ये जो पृथक फल, फल जो है वह श्रवण किया गया जो बात बताई थोड़ा भाष्य और कल ले तब टी देखेंगे तयोर ज्ञान कर्मणो यह एक अनुष्ठान निंदा शया न निंदा परा पर एक पृथक फल श्रवणा तय माने ज्ञान कर्मणो ज्ञानकर्मणों माने उपासना और कर्म उपासना तो कर्म जो यहाँ पर है वो एक ही एक अनुष्ठान की निंदा किया अंधम तो प्रविशंती या विद्या उपास पर जो है वो कर्म की निंदा कर दी केवल कर्म की और दूसरे में जो है ये वो विद्या या गुम्रता इससे क्या कर दिया उपासना की निंदा कर दी तो कहते निंदा किस लिए है कहते एक एक अनुष्ठान की निंदा समुच्च की शया ये समुच्चय के लिए है एक एक अनुष्ठान की निंदा एक साथ करने कराने के लिए तो समुच्चय के लिए है क्यों न निंदा पर आए वह निंदा परक वाक्य नहीं है ये समुच्चय परक वाक्य निंदा में तात्पर्य नहीं है समुच्चय में तात्पर्य है क्यों कहते हैं निंदा कैसे की जा सकती जब शास्त्र किसी चीज का फल कहता है तो उसकी निंदा नहीं की जा सकती है इसी बात को कहते हैं कि न निंदा पर आय एक पृथक फल श्रवणार्थ क्योंकि एक एक का पृथक फल शास्त्र कथन करता है क्या कथन करता विद्या तदा, तदा रोहती विद्या के द्वारा उपासना के द्वारा उस देव देवत्व पद को जो है प्राप्त कर लेते हैं देव लोक को प्राप्त कर लेते हैं विद्या देव देवलोक विद्या के द्वारा देव लोक की प्राप्ति होती है न तत्र दक्षिणायांती दक्षिणायन मार्ग के वाल, वाले केवल कर्मी वहाँ पर नहीं जा सकते है उस देवलोक को केवल कर्मी नहीं जा सकते हैं, तो केवल कर्मी उसको नहीं जा सकते है कर्मणा पितृलोक कर्म करने वाला पितृलोक को जीत लेता है तो ये जब शास्त्र कहता है तो न नहीं शास्त्र भीतम किंचित अकर्तव्यता में शास्त्र के द्वारा विहित कोई चीज जो है वह अकर्तव्य नहीं है वो कर्तव्य है वह कर्तव्य यानी हमको देवलोक की प्राप्ति करनी है तो शास्त्र भीत उपासना हम करेंगे उससे देवलोक को प्राप्त कर लेंगे हमको पितृलोक को जीतना है शास्त्र शास्त्रवीत कर्म करेंगे हम पितृलोक को जीत लेंगे वह अकर्तव्य नहीं हो सकता है इसलिए उसकी निंदा नहीं की जा सकती तत्र अंधम तमो अदर्शनात्मक तम प्रविशन्ति अब यहाँ पर कहा कि अदर्शनात्मक तम को वो प्राप्त हो जाते हैं कौन प्राप्त हो जाते हैं प्रति वो प्राप्त हो जाते हैं अदर्शनात्मक तम को कि अविद्या विद्या या अन्ना अविद्याम कर्म इथ विद्या से अन्य जो है वो अविद्या है उसका अर्थ है कर्म कर्मणु विद्या विरोधित इसलिए जब विद्या का अर्थ हम ज्ञान लेते हैं तो ज्ञान का कर्म से विरोध है इसलिए कर्म से यह ज्ञान से भिन्न हो गया कर्म काम अविद्याम उस अविद्या मानी अग्निहोत्रादि लक्षणाम लक्षण रूपी जो कर्म है उस कर्म को ही एव केवला उपास केवल उसी की उपासना करते हैं तत्परासनो अनुतिष्ठी तत्पर होकर करके उसका अनुष्ठान करते हैं तो उनको क्या फल प्राप्त होता है कि वो अंधमतमा प्रवेश और यदि कोई उपासना करता है तस्माद् भूजीव तत तस्माद अंधात्म का बहुत प्रविशंति वे अंधकार में जाते हैं कि कौन जो कर्म हित्व शास्त्रीय कर्म को तो छोड़ देते हैं और कर्म को छोड़कर करके ई ए वे तू मेवो देवता ज्ञाने एवं रता अविरता देवता ज्ञान में ही लगे रहते हैं इसमें दो चीज समझ के रखना चाहिए एक है ना नले पंक्ति में ये अविद्यापा क्षति कह दिया गुमरता तो इससे जो है वह ये बता दिया यहाँ पर तो भाष्यकार भगवान ने उसका विवरण नहीं किया पर जो अनुभवात्मक जो इसका अर्थ मानते हैं लोग वो इसी प्रकार का मानते हैं कि जो कर्म की उपेक्षा कर दिया और केवल उपासना में रख दिया तो जो पशु कर्म है नैसर्गिक कर्म है वो उसके जीवन में प्राबल्य को प्राप्त होंगे और वह ज्ञानी तो है नहीं इसलिए उन कर्मों का केवल ज्ञानी को कर्मों का संबंध नहीं होता है और बाकी उसको कर्मों का संबंध तो होगा तो इस प्रकार उसके जीवन में बहुत बड़ा प्रतिवाय होगा उसकी उपासना सिद्ध नहीं हो सकती एक ये दृष्टि लेते हैं दूसरी दृष्टि ये लेते हैं कि कर्म को छोड़ेगा तो इसका मतलब कर्मी से अपने को श्रेष्ठ मानेगा अनुभव में भी आता है कि उपासना में लग जाता है वो अपने को उससे ज्यादा मानता है तो उसको ज्यादा अभिमान होता है तो उसको ज्यादा अभिमान होता है वो तो कर्मी को सामान्य मानता है और वो सोचता है कि ये हमको प्रणाम करना चाहिए हमको प्रणाम नहीं किया ऐसा अभिमान हो गया इसी प्रकार जो दूसरे लोग जो ज्ञान अर्थ भी इसको लेते हैं वो भी यही मानते हैं कि जो केवल कोरे ज्ञान में लगे हुए है अनुभूति में नहीं लगे हुए है कोरे ज्ञान में लगे हुए हैं तो कोरे ज्ञान में जो लगा हुआ उसको अभिमान तो बढ़ जाता है ज्ञान का ज्ञान का अभिमान तो बढ़ जाता है सामान्य तो होना नहीं चाहेगा वो अभिमान बढ़ जाएगा इसलिए उससे भी ज्यादा जो है वो कर्मी से भी ज्यादा अंधकार में वो पड़ ऐसा है भाष्यकार भगवान ने तो सीधे कर्ण शाखा के अनुसार ये अर्थ थोड़ा आनंद गिरी ले गए हम लोग तब तो तक तो कहा ना अंधम तमय इत्यादि तो समुचि की शया अविद्व निंदादी अविद्वादी निंदा दृश्य थी अंधम तमय इस में समुच्चय की इच्छा से अविद्वान की निंदा देखी जाती है तपक तो की मीचेता इसको कहते तत्रकार भगवान ने कहा किसका समुचय करना है जिसका समुच्चय संभव होगा उसी का समुच्चय किया जा सकता है ये, ये, यहाँ पर भास न, इति भास्करेणावास्य मंत्र विद्या भट्ट ने इसका अर्थ क्या किया है कि जिसलिए ईशावास्य इस मंत्र में ब्रह्मविद्या का प्रकरण है और तस्या वुच्च की निंदा उच्चते ब्रह्मविद्या के साथ कर्म के समुच्चय के लिए जो है यहाँ पर निंदा की गई है और यहाँ पर विद्या शब्द से ब्रह्म विद्या ही लेनी चाहिए ऐसा जो भाष्कर का मत है तद असत आनंद गिरी करते हैं वो मत ठीक नहीं क्यों ठीक नहीं है ऐसे कहने मात्र से तो नहीं ठीक होगा ऐसी बात नहीं पते तो नहीं प्रकृतम इतनी संबद्ध थे ब्रह्म विद्या का प्रकरण है इतना इतना खाली इतने मात्र से जो है वहाँ यहाँ पर विद्या का अर्थ ब्रह्म विद्या ले लेना उचित नहीं है किंतु संबंधी योग्य जिसके साथ जिसका संबंध की योग्यता है जिसके साथ जिसका संबंध बन सकता है वही उसी का संबंध लिया जाना योग्य है और जिसका संबंध नहीं बन सकता है तो उसके साथ कैसे जो है वो संबंध करेंगे एक चीज इसी को भाष्यकार भगवान ने कहा था न्याय जिसके साथ जो है न्याय है उसके साथ आगे कहते हैं कि शुद्ध ग्रह आत्मय तत्व विद्या या जो शुद्ध ब्रह्म का जो है एकत्व विज्ञान रूपी जो विद्या है वह कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो सभी जो है इन अध्यासों का उपमर्दक है इसे नास्तिक कर्म संबद्ध योग्यता इसलिए ब्रह्म विद्या के साथ कर्म का संबंध नहीं बन सकता है किंच दूसरी बात यने भी फल से व्यवधान संभाव्यते तहकार समुचय है इश्यते जिसके निष्पन्न होने पर जो है फल से व्यवधानम संभाव्य थे जिसके जो है निष्पन्न होने पर भी फल का व्योधा फल में व्योधान की संभावना बनती है जैसे जैसे मान लीजिए कि उपासना कर रहा है और कर्म छोड़ दिया है तो उपासना फल में व्योधान हो सकता क्योंकि कर्म न करने का जो प्रतिवाय होगा उसके द्वारा उसकी उपासना फल में व्यवधान हो सकता है और दूसरी चीज केवल कर्म अधिक कर्म कर रहा है और वह देवता को नहीं ले रहा है तो वह जो है जड़ जो कर्म है वह देवता की उपेक्षा करने से उसके फल में कमी हो सकती है इसी बात को कहते फल से व्यवधान सहकारी समुच्चय समुचय उसका ही सहकारी समुच्चय बन सकता है जैसे दर्शादे जैसे दर्श पूर्णिमा का, का सहकारी दर्श पूर्णिमासी इत्यादि का सहकारी संबंध बन सकता है और यह तो तु, एक तम अनुपस्त को यहाँ जो ज्ञान का प्रकरण है उसको तो कह दिया कि जो एकत्व दर्शन करने वाला है उसको शोक हो नहीं सकता है इति एकत्व दर्शन समकाल में वो मोहा निवृत्ति यहाँ पर एकत्विधान निवृत्ति कहने से न कालांतरीय फलम यहाँ पर आगे होने वाला कोई फल नहीं है इसलिए कालांतरीय फल यहां पर किसी प्रकार का नहीं है तो सहकार्य समुच्चिची सा इसलिए यहां पर ज्ञान और कर्म का एक साथ समुच्चय करना इष्ट नहीं हो सकता है दूसरी चीज ये है कि किंच अश् मंत्रोपनिषदों ब्राह्मणी ब्राह्मणा विविधिशंती यज्ञ इत्यादो तृती या श्रुत्या यज्ञादे ईषमान कर्ण संबंध दूसरी चीज ये है कि इस मंत्रोपनिषद में जब ब्राह्मण जो जो ब्राह्मण भाग में जो आया तो इसी मंत्रोपनिषद का जो ब्राह्मण भाग है तो ब्राह्मण भाग में आया कि ब्राह्मणा विविदिशंत यज्ञीन दानीन तपसा अनाशके इसको जरा विचार करना ब्राह्मण लोग विविदिशंती वेतुम इच्छंती तो वेतुम इच्छी तो विविधिशा में हेतु कौन हो गया यज्ञ दान कर्म इसको विविदिशा में हेतु माना इसको किसमें माना विविदिशा में हेतु होना यदि ज्ञान के साथ कर्म का समस्या है तो विविदिशा में हेतु यज्ञ ज्ञान कर्म को बताने का क्या जरूरत है यदि ज्ञान कर्म मिलकर के मोक्ष को उत्पन्न करते होते हैं तो ज्ञान उत्पत्ति के लिए कर्म का विधान वहां पर नहीं किया जा इसलिए ज्ञान उत्पत्ति के लिए कर्म का विधान है इसलिए भी उस ज्ञान कर्म का समुच्चय नहीं है इसी को आनंदगी कहते हैं कि ब्राह्मणा विदिशंती यज्ञा तृतीय श्रुतिया तृतीय श्रुति से तृतीय वही जो है वह यज्ञन दानेन तपसा ये तृतीय श्रुति यज्ञा वेदने ईषमान कर्ण इस समान जो भेदन है उसमें करण हो गया करण तो कर्ण तीन संबंध प्रतीय थी तो करण रूप से उसका संबंध बनता है और समुच्चय में दोनों का समान संबंध बनता है करण संबंध जो है मुख्य संबंध नहीं हो सकता है कथम दुर्बल प्रकरण सहकारिता प्र, प्रकल तो प्रकरण ब्रह्म विद्या का मान करके प्रकरण है वह दुर्बल प्रकरण हो गया तो दुर्बल तो ये दुर्बल प्रकरण के द्वारा जो है वह सहकारी संबंध की कल्पना आप कैसे करते हैं प्रधान से विद्या या सहकार्य संबंध विधित या निंदा कि दूसरी चीज ये है कि प्रधान ज्ञान प्रधान जो विद्या है ज्ञान उसके साथ यदि संबंध कर्म का करना हो तो इसके लिए निंदा विद्या की नहीं की जा सकती क्यों क्यों निंदा नहीं की जा सकती अती अग्निधनाद्यन इति सूत्र विरोध समुचित परिणा निश्चित और इसीलिए अग्नि ईंधन इत्यादि की अपेक्षा नहीं है ये सूत्र है ना ये सूत्र भी जो है इस सूत्र का विरोध हो जाता है क्योंकि वहां पर अग्नि ईंधन इत्यादि की अपेक्षा नहीं है मैंने कर्म के सहयोग की किसी प्रकार की ज्ञान को अपेक्षा नहीं है इस सूत्र का भी विरोध हो जाएगा इसलिए समुच्चय परिणाम इसलिए समुच्चय जो है वह दूसरे भी इसी कारण स्वीकार नहीं करते है विरोधी परिजहि तस्मात कर्म अभिरुद्ध देवता ज्ञान अत्र समुच्चय विदित विरोध होने के कारण ही यहाँ विद्या का अर्थ हम ब्रह्म विद्या नहीं ले रहे हैं इसलिए उसको छोड़ रहे हैं इसलिए कर्म अविरुद्ध जो देवता ज्ञान रूपी जो विद्या है उसी का समुच्चय यहां पर हो सकता है दूसरे का समुच्चय जो है वह हो नहीं सकता है यहां तक लेने ले, अब भाष्य जो है अब फिर जो है वो दूसरा मंत्र लेंगे दूसरा मंत्री इसलिए दूसरा मंत्री ही निर्णय करता है कि समुचय के लिए निंदा है यहाँ निंदा के लिए निंदा नहीं है अन्य अन्य दे सूश्र मुख धीराणामच चक्षरे होते हैं कि हमने उड़ जो है वह ज्ञानी पुरुषों के वचनों को सुना है जिन्होंने हमारे लिए कर्म उपासना का ज्ञान का उपदेश किया है ऐसे जो है वह पुरुषों के वचन को हमने सुना क्या सुना अन्यदेव आहु विद्या विद्या मान उपासना के द्वारा देवता ज्ञान रूपी उपासना के द्वारा अन्यदीव आहु कर्म से अन्य फल अन्य माने कर्म फल से अन्य फल कहा है उन लोगों ने विद्या के द्वारा कर्म फल से अन्य फल उपासना का कहा है अन्यद फलम आहु अन्य फल कहा है अन्य फल किससे अन्य फल हाँ विद्या मैंने कर्म कर्म से अन्य फल जो है वह कहा है और अन्यदाह और अविद्या मैंने कर्म के द्वारा उपासना के फल से अन्य फल कहा है कहा है कर्मणा पितृलोक ये जो कर्म का फल कहा गया है वो विद्या देवलोक फल से भिन्न है है ना? विद्या से प्राप्त होने वाला फल क्या है विद्या या देवलोकह ये विद्या देवलोकह ये जो फल है इससे अन्य देव उससे दूसरा ही फल जो है कर्म का कहा गया है और विद्या का जो फल है विद्या देवलोक यह कर्मणा पित्रिलोक इस फल से अन्य देव फल माह अन्य फल शास्त्र में कहा गया है यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे अन्य देव में एवकार है पहले में अन्य देवाह विद्या यहाँ पर एक एवकार है अन्य विद्या में एवकार नहीं है मूल में देखे बात ध्यान में आई इसका भी तात्पर्य निकालते हैं लोग कहते हैं कि एवकार जो कहा न अन्य आहुर विद्या इस विद्या से अन्यदीव फलम आहु इस एवं कार से कर्म और जो है उपासना का अंगांगी भाव संबंध नहीं है क्योंकि अंगांगी भाव एक संबंध हो जाता है तो उसका फल पृथक नहीं होता है जहाँ पर एक अंग हो जाता है और एक अंगी हो जाता है तो वहां पर अंग अंगी जब हो जाता है तो उसका एक ही फल होता है दो फल नहीं होता है जहा जैसे मान लीजिए कर्मांग उपासना यदि तो हो गई तो कर्मांसना हो गई तो उस उपासना का अलग फल नहीं होगा कर्म के फल में ही विशेषता होगी अलग फल नहीं होगा तो एक पक्ष ऐसा मानते हैं कर्मकांडी लोग कि उपासना और कर्म का अंग कर, अंगांगी भाव संबंध है, अंगांगी भाव संबंधी यदि हो इसलिए वो लोग केवल उपासना का कोई फल नहीं मानते हैं यहां पर यहाँ पर जिसलिए श्रुति उकार दे दिया है इससे लगता है कि अंगांगी भाव संबंधी यहाँ पर है नहीं क्योंकि विद्या ये कह दिया ना विद्या अन्य फलम फल हाँ। विद्या के द्वारा उपासना के द्वारा कर्म फल से भिन्न ही फल कहा गया है मैंने कर्म फल से उसका कोई संबंध नहीं है यदि अंगांगी भाव होता तो कर्म फल से संबंधित हो जाती हो इसलिए उस एवकार का तात्पर्य निकालते हैं कि अंगांगी भाव नहीं है अच्छा दूसरे में एवकार नहीं है दूसरे में एवकार नहीं है इसमें अविद्य तो अविद्या में एवकार का अभाव है इसलिए ऐसा मानते हैं कि एवंकार का अभाव अभाव करने से इस प्रकार का मानते हैं कि कर्म यदि फलाभि संधि रहित किया जाए तो वह ज्ञानोत्पत्ति अंत करण शुद्धि के द्वारा ज्ञानोत्पत्ति में सहायक होता है इसलिए यहाँ का इसी के आधार पर जो है वह ये लेते हैं यज्ञेन दान तपसा अनाशके ब्राह्मणा विविधि संति यानी फलाभि संधि रहित होकर की यदि तो कर्म किया जाए तो वह कर्म अंतकरण की शुद्धि के द्वारा ज्ञान में सहयोगी होता है ऐसा अर्थ जो है वह निकालते हैं कि जो लोग इसका अर्थ विद्या का उपासना और ज्ञान से भी संबंधित करते हैं जिसको ज्ञान से संबंधित करते हैं और निंदा का तात्पर्य लेते हैं कि केवल मैंने ज्ञान निष्ठा में नहीं केवल जो है केवल बाचिक ज्ञान में जो लगा हुआ है ही अर्थ उसका करते हैं तो खैर इतने ऊपर की बात यह भाष्यकार भगवान ने नहीं लिया पर इसको ध्यान में रखे अब भाष्य देखिए अन्य मन पृथ गेव किसे पृथक अन्य पृथ गीव विद्या क्रियती फलम विद्या के द्वारा पृथक ही फल जो है होता है इति आहुर बदंती ऐसा कहा जाता है कहा गया विद्या देवलो को विद्या तदा तदारोहती श्रुति श्रुति कहती है विद्या के द्वारा देवलोक प्राप्त करता है विद्या के द्वारा जो है उस लोक पर आरोहण करता है और अन्यदाह अविद्या अविद्या का अर्थ कर दिया कर्मणा क्रियते देव क्रियती मैंने कर्मणा पितृलोक जो है कर्म का फल पितृलोक कहती है एवं ऐसा हम लोगों ने सुना सुतवंतो श्रुतवंतो वीरा धीमता वचन ज्ञानियों का वचन कहा है सुना है किन का वचन सुना हुआ है की आचार्या नो अस्मभ्यम तत्कर्म च्ञानम चीच जिन आचार्यों ने हम लोगों के लिए कर्म और ज्ञान का व्याख्यान किया व्याख्यानवंता आगम परम्परागत उनका यह आगम है परंपरागत जो है ये ज्ञान है परम्परियागत इत्यथ परंपरा से प्राप्त हुआ जो है ये ज्ञान है ये समझना चाहिए आगम माने जो परंपरा से प्राप्त होता है उसका नाम आगम है अपने अंदर का बोझ जो है वह ब्रह्मा ने दूसरे दिया फिर उसने दूसरे दिया फिर उसने दूसरे दिया आज भी हमको वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है ये आगम है तो एवं जिसलिए ऐसा है इसलिए विद्याम चा विद्याम, चा। विद्याम, चा। विद्याम, चा। विद्याम च तद वेदो भय गुम सह अविद्य मृत्यु तीर्थ विद्य मृतमश्नुते अब देखिए इससे स्पष्ट हो जाएगा कि समुच पहले निंदा किया है और निंदा करने के बाद ये भी कहा कि जो है वह एक एक का फल भी शास्त्र में कहा गया है जब एक एक का फल शास्त्र में कहा गया है तो आप निंदा क्यों करते हैं कभी निंदा इसलिए करते हैं कि दोनों का अनुष्ठान एक साथ किया जाए तो सोने में सौहाग्य के समान फल प्राप्त हो जाए विज्ञान च अविज्ञान च विद्या मान्य उपासना अविद्यामानी कर्म इसको यददी उभयम सह जो ऐसा जानता है कि दोनों का साथ साथ अनुष्ठान किया जा सकता है दोनों का साथ साथ अनुष्ठान करना चाहिए ऐसा जान करके अनुष्ठान करता है मैंने शास्त्रीय कर्म भी नहीं करता है और उपासना भी करता है संध्योपासना अग्निहोत्र आदि जो कर्म शास्त्र में कहे गए हैं वो कर्म का अनुष्ठान भी करता है और साथ ही साथ उपासना भी करता है देवता का उपासना में लगा रहता है तो ये दो और उस कर्म को नहीं छोड़ता है वो शास्त्रीय कर्मों को नहीं छोड़ता है तो वो क्या करता है अविद्या मृत्यु तीर्थ वो कर्म के द्वारा जो पशु कर्म है यही मृत्यु है स्वाभाविक नैसर्गिक कर्म जो है यह मृत्यु के समान है यही पशु बना देता है एक बालक को आप कुछ मत सिखाओ तो वो जो करेगा तो क्या करेगा वो वो पशुकर्म ही हो जैसे पशु रहता वैसे रहेगा मनुष्य के बालक को तो मनुष्य के बालक को शुरू से जन्म से तो जो है वो प्रशुद्ध वृत्ति प्राप्त ही है पर जब हम उसको सिखाते शास्त्र के अनुसार संस्कार